हरि की जय श्री प्रेम पतन ग्रंथ की जय श्री मिताय गौर हरी ओ। govind jay jay gopalu jay jay govind jay jay gopalu jay shri aaharaman hari govind jay jay govind jay jay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 श्रीरा हम गोविंद जय जय जयवृंदवंद हरिलालुकी जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओ चयराशसू सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यमलगल ममतम जगत विश्व नव लक्षण ंदे श्री चिंतन अज्ञान तस्मै चैतन्य चक्षुर्मी भी राधा श्री देवो ृंदारंगी गोविंदुस्वी गोपीनाथ श्रीस्तु न नारायण देवी सरस्वती ततो विष्णु नमो यावो हे हे भक्ति सुमतेनास में दया शु वृंदावन बिहार परम श्री प्रेम पत्त श्री, श्री कृष्ण विलन कराए तो रज भी परम परम अभी कृष्ण दर्शन कराए और कृष्ण मिलन कराए तो तम भी परम परम अभिष्ट के पूर्व कराए जब गोरज उठती है गोधूलि उठती है तो ब्रज गोपिकागणों को, को श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त होता है तो और जगह रजोगुण आवरक होकर के विराजमान है परंतु तो हमारे ब्रज में गोधूली या कृष्ण का दर्शन कराने वाली रज कृष्ण का दर्शन कराने वाली ऐसे ही कहीं तमोगुण या तमोगुण ये कहीं कृष्ण को छिपाने वाला है परंतु हमारे वृद्ध में यही तमोगुण अंधकार श्री प्रियालाल को मिलाने वाला है जब अंधकार उदय हो जाता है और शाम के लिए प्रियाओं का आह्वान करते हैं नाम लेकर के उस नाम को केवल प्रियागर सुन पाती हैं और कोई नहीं सुन पाता है जगमकलम बाम दशा मनोहर केवल ब्रज गोपिकाग्रह के चित्त को ही वो आकर्षित करने वाला है सर्वभूत मनोहर नहीं ब्रज के सभी प्राणियों को मोहित करता हो ऐसा नहीं है केवल गोपियों को ही वो आकर्षित करने वाला है अन्य लोग सुनते ही नहीं है सुनते भी है तो ये विचार करते हैं कोई ये विचार नहीं करते है ये विचार करें तो भजे भगज मच जाते हैं यमुना जी के किनारे कैसे पहुंचा कोई आपत्ति तो नहीं आ गई कहे हो जाता इसलिए केवल सर्वभूत मनोहरम नहीं वो केवल वाम दिशा मनोहर गोपियों ने ही उस वंशी को सुना वे ही उसको आकर्षित, आकर्षित उससे आकर्षिक वे ही जान पाएं कि ये श्री तो और कि ये दोनों की दोनों यहां पर श्री कृष्ण को मिलाने वाले होकर के विराजमान ये अद्भुतता सब जगह रजो छपाता है तमोगुण दूर करता है रजोगुण आवरण करता है परंतु यहाँ पर वो रज, वो श्री श्रीकृष्ण का दर्शन कराती है और अंधकार श्रीकृष्ण के पास में अभिशार कराता है किसी प्रसंग को किसी भाव को कि जहां तम एवं प्रकाश अंधकार ही प्रकाश है। भाव को कहीं प्रकट करते हैं असंतुष्ट मिलाता है इसी भाव को प्रकट करते हैं कि श्रुतिया पलाल कल्पा किम सांप्रतम विचुन आह्रियव नए नई आभिरी परम ब्रह्म बोले आहा श्रुतिय पलाल कल्पा जो श्रुतिया है वे तो पलाल कल्पा तो केवल चावल का के पलाल के समान है चावल के घास के समान है चावल के तुषे के समान चावल का तुषा किसी काम में नहीं आता है आता हो किसी काम में परंतु चावल का तुषा जो उसको दाए बाए खाती नहीं है गेहूं के तुषे को भूसको तो बड़े चाप से खाती है चावल के तो तुषे को गाय पशु नहीं खाती वो और किसी काम में आता हो कुछ काम तो काम में आता कम खाती है तो श्रुतः श्रुति जो है पलाल के समान है चावल के तुषे के समान है कि वह सांप्रतमु बिचुनुमा अतः श्रुतियों से हमको क्या चुंदे को मिलेगा श्रुतियां तो अब केवल पलाल मात्र रह गई है श्रुतियों में जो सार था मानी जो चावल का दाना था उसको तो चुप करके ले गई थी कोई और की गोपियां कृष्ण रूपी दाने को चुप करके ले गई और अब बचा क्या है बोले पलाल माने कर्म कांड ज्ञान कांड यह सबका सब व्यर्थ है जो राग भक्ति श्रुतियों में वर्णन की गई थी वही श्रुतियों का साथ था और श्रुतियों के साथ उस भक्ति को उन्हें ले गई इसलिए मानो यदि श्री राज प्रेम को श्रुतियों में से निकाल दिया जाए तो श्रुतिया अब सार की नहीं दिखेगी श्रुतियों का सर्वश्रेष्ठ भाग था वह रागानुवा भक्ति था यदि रागानुवा भक्ति को जिसका प्रतिपादन करने वाली श्रीमद् भागवती संहिता है वो तो भागवत रूपी फल को यदि हटा लिया जाए तो श्रीमद् भागवत रूपी फल को हटा लेने पर वो पेड़ रूपी वृक्ष उतना फलदायी नहीं होगा उतना मूल्यवान नहीं रहेगा किसी वृक्ष की रक्षा इसलिए की जाती है क्योंकि वो फल देने वाला है अन्यथा उस वृक्ष का अवमूल्यन हो जाता है वो कहीं फर्नीचर की लकड़ी के काम में आने लगेगा जलाने की जलावन की लकड़ी के काम में आने लगेगा औरों काम में आने लगेगा उसको सींच करके उसको बनाना सींच करके रखना ये उपयोगी नहीं होगा उसको सींचा जाता है तब तक, तक खाद पानी दिया जाता है उसमें तब तक, तक जब तक वो फल प्रदान करता है और यदि वो फल प्रदान करने लग देना बंद कर दे या उसमें से फल को हटा लिया जाए तो ऐसी स्थिति में कोई भी वृक्ष उसका अवमूल्यन हो जाएगा या तो वो फर्नीचर बनाने के काम में आएगा काट पीट करके या फिर वो जलावन की लकड़ी के, के काम में आएगा इसी प्रकार यदि वेद वैदिक साहित्य से श्री श्रीमद भागवत को अलग कर लिया जाए जो अलग हो नहीं सकता है वेदों का अभिन्न भाग है और इसके कारण वेद सदा सदा आदरणीय बनकर बने बने रहेंगे उनका कभी भी निरादर हो नहीं सकता है क्योंकि वैदिक साहित्य में श्रीमद भागवत और रागानु का भक्ति रूपी परम फल लगा हुआ है जब रागानु भक्ति से उसको अलग कर लिया जाए तो फिर उसकी कीमत कम हो जाएगी, नहीं रहेगा। तो जाएगीय पलाल कल्पा अब श्रुतियां पलाल के समान रह गई तुषे के समान धान के तुष के समान रह गई जो बहुत कुछ और काम में नहीं आएगा जो केवल कहीं गद्दा वा भरने के उसी काम में आएगा और उसे कोई जीवन का पोषण करने वाला जो कार्य है वो विशेष रूप से नहीं होगा श्रुतिया पलाल कलमा कि नहीं वह सांप्रतम विचनुमा आप बताओ श्रुतियों से मैं यदि रागान में भक्ति को निकाल दिया गया तो श्रुतियों में रह क्या जाएगा केवल ब्रह्म और श्रुतियों में रह जाएगा केवल कर्म जो की भक्ति की तुलना में उतना महत्वपूर्ण नहीं है उतना मूल्यवान नहीं है तो हम इस समय क्यों क्या चुने क्योंकि नारी भी परम ब्रह्म क्योंकि वृक्ष की नारियों ने नारी भी वृक्ष की जो नारी है उन वृक्ष की नारियों ने परम ब्रह्म उन धान के दानों के भीतर जो परम ब्रह्म था जो चावल चावल था उस चावल चावल को तो चुन लिया है पहले ले लिया, अब तो उसमें केवल पलाल पलाल मात्र रह गया है, भूसा भूसा मात्र रह गया है कहने का तात्पर्य है कि रागानुगा भक्ति की तुलना में श्री कर्म कांड और ज्ञान कांड ये दोनों के दोनों अत्यंत तुच्छ होकर के ही विराजमान है भक्ति की तुलना में यह नहीं है परंतु भक्ति और भक्ति वह वैदिक साहित्य का श्रीमत भागवत एक अभिन्न है इसलिए वैदिक साहित्य की महिमा सदा सदा बनी हुई है और अनंत अनंत काल तक निरंतर निरंतर उनकी महिमा बनी रहेगी यहां तक के भगवान की स्थापना करने में भी भगवान कारण नहीं है भगवान की स्थापना करने में भी वेद कारण ये एक आश्चर्य की बात है कि वेद भले भगवान से प्रकट हुए हैं भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं परंतु तो शास्त्र की पद्धति ये है कि वेद ने प्रतिपादन किया है इसलिए भगवान की महिमा स्थापित है भगवान की जितनी भी महिमा है उसकी प्रामाणिकता वेद के कारण होगी भगवान के कारण भगवान की प्रामाणिकता नहीं के कारण भगवान की प्रामाणिकता है ये तो दिमाग में बात कहीं सिद्धांत के ये एक तो आस्तिक सिद्धांत में ये बात आधारभूत है कि भगवान के कारण भगवान की महिमा नहीं भगवान की महिमा की प्रामाणिकता वह भगवान के कारण नहीं है भगवान की महिमा की प्रामाणिकता वह वेद के कारण भले वेद भगवान से प्रकट हुए पूर्ण काल में भगवान में ही वेद समाहित हो जाएंगे परंतु भगवान की प्रामाणिकता वह यदि वेद कहते हैं तो भगवान प्रामाणिक है वेद जिन गुणों का वर्णन करते हैं वे गुण माने जाएंगे और यदि कोई वेद को नहीं माने ईश्वर को माने और वेद को नहीं माने तो उसको भी कहीं नास्तिक कह दिया जाएगा ईश्वर को मानना या नास्तिकता का आधार नहीं है ईश्वर को मानो या मत मानो नास्तिकता का आधार नहीं है नास्तिक किसको कहा जाएगा जो वेद को नहीं माने बहुत सारे मत हैं जो कि बेद को प्रमाण करके नहीं मानते हैं इसलिए वे नास्तिक हो गए भले वे ईश्वर को माने बौद्ध आदि बहुत से मत हैं चैन बौद्ध जो ईश्वर को तो मानते हैं पंत वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं उनको शास्त्रों में नास्तिक कह दिया परंतु जो ईश्वर को नहीं भी माने पंत वेद को माने उसको आस्तिक कहा गया जैसे सांख्य मत है वो ईश्वर को नहीं मानता है ईश्वरवादी जो सांख्य है वो ईश्वर को नहीं मानता है परंतु सांख्य को एक आस्तिक दर्शन कहा गया क्योंकि तो वो वेद को प्रमाण मानता है इसी प्रकार मीमांसा कर्म को प्रधान करके मानती है वो ये कहता है हमने अपने स्वाहा कहकर के अग्नि में आहूति दी जितनी आहूति थी उतने उसी के अनुसार उन हमारे कर्म के अनुसार अग्नि नाम करके कोई जो देवता है उसमें कर्म के फल देने की सामर्थ्य आई अग्नि देवता में अपनी गाठ की कोई सामर्थ्य नहीं थी मीमांसा दर्शन बता रहे कर्म खंड यह कहता है मीमांसा दर्शन ये कहता है कि देवता में अपनी सामर्थ्य नहीं है तुमने जब आहूति दी किसी ने दी सौ आहुति और किसी ने दी एक लाख आहुति तो अग्नि नाम करके जो देवता है उस देवता में जिसने सौ आहुति दी है उसमें सौ आहुति के फल को देने की सामर्थ्य आई और उन सामर्थ्य को उस फल को वो प्रदान करेगा और जिसने एक लाख आहुति दी है उससे अग्नि देवता में एक लाख आहुति का फल देने की सामर्थ्य आई वहां पर कर्ण प्रधान है देवता प्रधान नहीं जितना कम करोगे उसके हिसाब से देवता तुमको फल दे देगा देवता की स्थिति क्या है देवता की स्थिति बैंक के कैशियर की तरह से है तुम्हारा बैंक में अकाउंट में पैसा है तो तुम्हारा चेक का पेमेंट मिल जाएगा नहीं तो चेक बाउंस देवता अपनी तरफ से बैंक का जो क्लर्क है वो अपनी तरफ से तुमको एक पैसा भी नहीं दे सकता है जितना तुम्हारा जमा है तो कर्म प्रधान मीमांसा जो है वो कर्म को प्रधान करके मानता है ईश्वर को प्रधान करके नहीं मानता है इसी तरह से सांख्य वह ईश्वर को नहीं मानता है प्रकृति पुरुष और सांख्य में तो निश्वर वाले सांख्य में तो जगत की सृष्टि भी प्रकृति के द्वारा अपने आप हो जाती है पुरुष की दृष्टि पर ही प्रकृति के द्वारा सृष्टि हो जाएगी प्रवृत्ति न्यूतम शीरस प्रवृत्ति यथा जैसे काय के थन में अपने आप दूध आ जाता है ऐसे ही पुरुष का संग प्राप्त करते ही प्रकृति में अपने आप सृष्टि करने की सामर्थ्य आ जाती है पुरुष का पोषण करने के लिए वह सृष्टि त्रिगुण अपने आप सृष्टि कर देती है वह ईश्वर की कोई जरूरत नहीं तो बहुत सारे दर्शन है जो निवेदन करना चाह रहे थे वो ये करना चाह रहे थे तो बहुत सारे दर्शन हैं, जिन दर्शनों में वेद प्रमाण है ईश्वर प्रमाण नहीं है कुछ ये दर्शन ईश्वर को नहीं मानते हैं जैसे मीमांसा ईश्वर को नहीं मानता जैसे सांख्य, सांक्षरवादी सांख्य, ईश्वर को नहीं मानता है परंतु फिर भी उनका काम चल जाता है और उनको आस्थित दर्शन कहा गया इसलिए वेद की प्रधानता है ईश्वर की प्रधानता जो वेद को प्रमाण मानेगा उसको कहा जाएगा आस्तिक दर्शन ईश्वर को माने या न माने परंतु तो जो ईश्वर को मानते हुए भी बेद को नहीं मानता है, वो नास्तिक दर्शन। तो बौद्ध चैन इत्यादि नास्तिक दर्शन है क्योंकि वेद वेद को प्रमाण करके नहीं मानते हैं तो यहां पर कह रहे हैं वैदिक साहित्य का भी सार क्या है बोले वैदिक साहित्य का भी सार है श्रीमद भागवत श्रीमद भागवत का सार क्या है श्रीमद भागवत का सार है राग भक्ति प्रेमयी भक्ति प्रेम सेवा इसे कई बार कह चुके हैं कह देते हैं बड़ों से सुनना है संपूर्ण रामायण का एक शब्द में सार क्या है वो शब्द का प्रपत्ति शरणागति संपूर्ण रामायण का साथ शरणागत इसी तरह से यदि कोई पूछे कि संपूर्ण भक्त जी उनका सार क्या है एक शब्द में बताओ तो वो शब्द होगा निष्ठा अपने साधन में अपूर्व निष्ठा जितने भी भक्तों की चरित्र है उनमें कहीं ना कहीं निष्ठा ही प्रस्तुत की गई किसी की वैष्णव में निष्ठा है, किसी की वैष्णव सेवा में निष्ठा है किसी की गुरु में निष्ठा है किसी की प्रसाद में में निष्ठा है किसी के नाम में में निष्ठा है, है। सब नाम अपने साधन स्थिति इसका नाम है निष्ठा और यदि कोई पूछे कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार क्या है एक शब्द में बताओ तो वो शब्द होगा प्रेम सेवा भागवत का सार है प्रेम सेवा रामायण जी का सार है प्रपत्ति और भक्तमाली का सार है तो प्रेम सेवा प्रेम सेवा का तात्पर्य है रागनगर भक्ति रागनगर भक्ति के द्वारा ठाकुर के साथ में लौकिक सद्बंध भाव स्थापित करते हुए ठाकुर के व्यक्तिगत एक स्वामी के रूप में अपने परिवारी जन के रूप में आप उनकी सेवा करना ये मुख्य वस्तु होकर के तो पेड़ों का जो सार था प्रेम सेवा उसको तो चुन नहीं गोपिया अब पेड़ में रहा क्या बोले यदि धान में से कोई चावल चावल चुन तो केवल कपड़ा के के के के डाल दो एक चादा डाल दो गद्दे का काम करेगी तो बिछाने के काम में आ जाए और किसी काम में वो नहीं आए चलाने जलाने के काम में भले आ जाए और खाने के काम में उसको पशु भी प्रेम से नहीं खाते हैं भूषा तो खाते हैं पर तो पलाल नहीं खाते पशु तो श्रुतियों पलाल कल्पा श्रुतिया केवल के समान रह गई क्योंकि उनमें अब कर्म कांड के द्वारा स्वर्ण की प्राप्ति होगी ज्ञान कांड के द्वारा ब्रह्म साहु की प्राप्ति हो जाएगी परंतु तो सुख और माधुर्य का आस्वादन प्राप्त नहीं होगा माधुर्य का आस्वादन को तो लिया भक्ति भक्ति का भी सार है राग भक्ति प्रेम सेवा वो प्रेम सेवा श्री ब्रज गुरु ने ले लिया है इसे कह रहे हैं कि अब इन वेदों से हम क्या चीज चुने क्योंकि आयतम नहीं नहीं गोपियों ने अपने नेत्रों के द्वारा पहले ही आहुतम मान चुरा लिया है नहीं नहीं आभिरी भी इन अभिरी इन ने आभिर बधुओं ने कोप बधुओं ने परम ब्रह्मो जो परम तत्व है जो अन्य रूपी परम तत्व था उसको तो पहले ही चुन लिया अब तो पलाल पलाल मात्र तो नहीं आया ऐसे एक दृष्टांत नहीं बहुत से दृष्टान्त है उनका कहां तक कहें केवल एक संकेत मात्र कर दिया शास्त्रों में ऐसे दृष्टान्त भरे पड़े थे भारत आराधन करो श्रुति स्मृतिम अंदे कोई स्मृतियों का आराधन करो भारत अपरे, भजंत भवगीता कोई महा हाँ भारत का संसार से भयभीत होकर के सेवन करो परंतु नंदन बंदे मैं तो नंद बाबा की इस चौखट का बंदी वंदना कर रहा हूँ मेरा परब उल्टा लटका हुआ हुआ यह था कि कन्हैया घुटमन चलते चलते बाबा की देहरी पकड़ करके उसके ऊपर चढ़ते गए अब नहीं नहीं जा नहीं जा रहा है इसलिए देरी पका करके लटके हुए रो रही। उसी समय कोई उधर से निकले आए ये तो ठिठक गए और ठिठकते हुए उनके मुख से एक एक वचन निकला शुति मितरे स्मृति मपरे भारत मंदे भजन तो भाव भीता परम ब्रह्मो बोले कोई श्रुति पढ़ो कोई स्मृति पढ़ो कोई महाभारत पढ़ो हम तो नंद बाबा की इस देहरी को प्रणाम कर रहे हैं जिसके ऊपर हमारा परम उल्टा लटका हुआ अब यशोदा जी आएंगे कहिया दिल नहीं जाए तब संभालेंगे तो कधिया को उठाएंगे नहीं तो लटका लटका ही पुकार रहा मैया मैया कहकर पुकार रहा है बचाओ बचाओ ऐसे कह रहा तो है तो ऐसे हजारों दृष्टान विराजमान हैं। श्री श्री स्वामी पाप तत्मृत पाथ हो विचरण तो महामुद के चतुर्वर्ग तृणों को महा समुद्र में विचरण करने वाले कोई सौभाग्यशाली जन चतुर्वर्ग को भी तिनके के समान छोड़ी। श्रीमद भागवत में दृष्टान ऐसे भारे पड़े अब तथोत्तम श्री गोस्वामी गोपाल कृष्ण श्री गोपाल जी महाराज हम लोगों के एकदम पूर्ण पुरुष रहे आदि पुरुष में रहे उसी वंश में तो अपने वंश के जो श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी है उनकी महमार, उनका कोई पद है उसका गायन कर रहे हैं परंपरा बड़ी बंदनीय रही श्रीमद भागवत की आराधना करने वाली महापुरुष के समय से ही रही और उसी में ये करते कृष्ण जी उनकी करते। वाह निवाही वृंदावन राधे ताम्य तमसी चेत तो नई अब कोई किशोरी जी को श्याम सुंदर के पास में ले जा रही है ले जाने के लिए श्याम सुंदर की भेजी हुई दूती उस समय आई है श्री वृंदा जी किशोर जी का अभिसार कराने के लिए प्रिया जी के पास में आई है और प्रिया जी से कह रही है श्री वृंदा कि अरे सखी कर धारण करने की भी बहुत आवश्यकता नहीं है जो श्रृंगार है वो पर्याप्त है चल चल तुझे कोई रास्ते में देखेगा नहीं क्योंकि नक्तम कृष्ण अभिशार का स्वरूप है अमावस्या की रात्रि में शिप्रिया अभिषार कर रही है तो उस समय का वर्णन है तो नक्तम प्रात, सावन की गहरी का अधेरी रात है नक्तम प्रात नक्त माने रात्रि प्रात माने पहले पहले तो रात्रि फिर पुनः अम्बाह उसके ऊपर भी घंघोर घटाएं सावन की छाई हुई है और भी ज्यादा श्री श्यामचुंदर उस संकेत कुंज में प्रतीक्षा कर रहे होंगे तू चल नुकुंज मंदिर में चल श्यामचंदर आते ही होंगे तो नक्तन प्राप्त एक तो रात्रि है फिर पुनः अम्ब वाहन माने बादल उनका माने माने माने माने समूह और इन बादलों के द्वारा अंबु जल जो जल को ढोए उसका नाम हुआ अम्बवाह माने बादल बादल ने जल को ढो तो अम्ब वाह माने बादलों के निवह माने, माने तो समूह से यह आकाश आवृत हो रहा है पहले ही रात्रि है इसके ऊपर भी बादलों के समूह से पूरा आकाश आवृत हो रहा है फिर फिर सावन के महीने में वृक्ष इतने ज्यादा नई नई पत्तियों से युक्त तो हो गए हैं कि उनकी डालियां नीचे झुकी पड़ रही डालियां नीचे झुककर के पृथ्वी को चूमना चाह रही हैं। कुछ वृक्ष तो ऐसे होते हैं जिनमें से जटाएं अपने आप नीचे आती हैं, हैं के और सामान्य वृक्ष भी इतने ज्यादा घने हो गए कि उनकी डालियां नीचे की तरफ झुकी आ रही हैं। तो हुई मैंने इसके ऊपर पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त मात्रातल चुंबी भी पृथ्वी को चूमने के लिए तुम चय वृक्ष नीचे झुके पड़ रहे हैं वृक्ष नीचे झुक रहे हैं वृंदावन गृंदावन बहुत गहना बन बन गया है। बन बन गया है, है, घना ऐसे घने बन में तू चलेगी कोई भी तुझे देख नहीं सकेगा पता ही नहीं लगे कौन सी डाली है कौन सा आदमी है कहा पता लगेगा इतनी डालियां नीचे झुकी हुई है तो तुझे चलने में कोई देखेगा नहीं राधे ताम्य सिक्किन अंध तमसी अरे अंध तमसी इस गहरी अधेरी रात में राधे ताम्य क्यों डरती है अरे मैं हूं ना तेरे साथ में तू डर क्यों रही है कितनी आधी रात्रि रात में बोल नहीं और किसी से नहीं कोई देख नहीं नहीं इसका डर है कोई नहीं नहीं कोई तुझे देख ही नहीं सकेगा क्योंकि रात्रि है बादल बहुत ज्यादा गहरे आ गए वृक्षों की डालिया नीचे हैं इसलिए कोई भी तुझे देखेगा नहीं राधे दिया भाई से क्यों साम्य सीमा ने दुखी हो रही है हो रही साम्य सीमा ने दुखी होना तप्त होना से क्यों तप्त हो रही है क्योंकि अंध इस समय घना घना अंधकार है यह अंधकार तो मिलाने वाला है हमारे ये तमोगुण मिलाने वाला है अन्य तमोगुण वाला धूप मिलाने वाला कृष्णो के गहरा अंधकार है, न दृश्यों अरे इस समय तू तीख नहीं सकती है कृष्णोन इस समय कृष्णोन्दृश्यो अधना अधना गहरा अंधकार है इसलिए तू यहां पर देखेगी नहीं दिखेगी नहीं तू दिखेगी नहीं बोले नहीं नहीं, नहीं बिजली बिजली चमक रही है सो so, बात से यदि द्राक माने एक क्षण के लिए अचरक दुति अचरक द्व्युति कहते हैं बिजली को चला क्योंकि वो बहुत थोड़ी देर के लिए चमकती है तो अचरक मैंने चपला क्षण चपला चमकेगी भी वो चपला चमके भी, चमकेगी भी तो चेत कम नहीं दृश्य जलई फिर भी लोग बात तुझे देख नहीं पाएंगे क्योंकि यह स्वभाव है कि जब बिजली चमकती है तो उसके बाद में अंधकार दुगना हो जाता एक बार चकाचो के बाद में अंधकार दुगना हो जाता है इसलिए कोई भी तुझे देख नहीं पाएगा तो योग से यदि अचरक द्व्युति माने बिजली चमकती भी है चे चमकती भी है तो कम नैव दृश्य जलई तू किसी दूसरे के द्वारा देखने में नहीं आएगी जे तू और तो और क्या श्री कृष्ण भी आते हुए नहीं दिखेंगे और तू भी आती हुई नहीं दिखेगी कृष्णोशोधना न तो कृष्ण ही इस समय दिखेंगे आते हुए और न तू ही आती हुई दिखेगी दोबारा समय नक्तम प्राप्त अधेरा हो गया है अंबवाह माने बादलों का निर्वाह माने समूह क्यों आप आकाश को आवृत किए हुए है सर्वतः सभी ओर से हुए अक्षमातल चुंबी पृथ्वी के तल को क्षमा माने पृथ्वी पृथ्वी को तल तल को झुकी हुई डालियां चूम रही हैं मन वृक्षों की डालिया एकदम नीचे आ गई है वृंदावनम गृंदावन वैसे भी गहरे वनों का गहरे वृक्षों का एक क्षेत्र है वृंदावनम गम वृंदावन भी गव्हर हो रहा है राधे ताम्य भया अरे राधिके भय से क्यों तू भयभीत हो रही है अंध भयभी इतना अंधकार है कि भी आएंगे तो तो के कारण किसी को नहीं दिखेंगे कृष्णों दशो अधना श्याम सुंदर को आते हुए कोई देखेगा नहीं बोले मुझे तो देख लेगा ये बिजली चमक रही है तो उत्तर दे रहे हैं कई बार अच्छा किंचित मात्र में एक के लिए बिजली चमके भी तब भी तो नहीं फिर भी तब स्पर्श नहीं नहीं फिर तू देख पाएगी है, डालियां हैं आकाश में बादल हैं और बिजली चमेगी चमकेगी तब भी तुझे कोई देख नहीं सकेगा क्योंकि बिजली का स्वभाव है बिजली चमकने के बाद में अंधकार और ज्यादा गहरा चक, हो हो जाता है क्योंकि आंखें चकाचौंध जाती हैं, हैं। इसलिए उनको देखा नहीं जा सकता है। तो तू द्वारा देखी नहीं जाएगी इस प्रकार तम एवं प्रकाश या अंधकार ही प्रकाश हो गया अंधकार ही श्री प्रिया को श्याम सुंदर के पास में ले जाने में सहायक होकर के विराजमान हो गया है किसी तरह से एक अंधिश्वत में भी कह रहे हैं किसी बात का वर्णन किया के नृष्ण को कोई देख सकता है न तुझे देख सकता आगे कह रहे हैं रबसात आधे नहीं रबसात अभितुम उद्यता नाम बनता नाम विश्वान रजनी विश्वाज अंधकार विपनम बीमार बलुचों श्री कृष्ण के लिए अभिसार कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए कोई भी बाधा बाधा नहीं होती है कृष्ण मिलन के लिए वे अच्छे बुरे सब मार्गों को स्वीकार कर लेते हैं उनका लक्ष्य कृष्ण से मिलना ही होता है रबसात अभिशर तुम माने कृष्ण मिलन की उत्कंठा में रभस माने वेग कृष्ण मिलन की आका उत्कंठा के वेग में रभस माने वेग मिलन के वेग में अभितुम उद्यता जो अभिसार करने के लिए उद्यत हो रही हैं अभिशर तुम उद्यता नाम रमसात अभिशर जो अभिसार करने के लिए वेद से उद्यत हो रही हैं अभिसार करने के लिए वनता सखे बाघ दो विवश्वा ऐसी बन्ताओं के लिए वनता कहते हैं अनुरागवी नारी का नाम बनता जो अनुराग रखे प्री से प्यार प्रीति रखे उसका नाम है वनता तो वनता जो प्रेम करने वाली है अनुराग् ऐसी अनुराग् गोपियों के लिए अनुराग्जनों के लिए अरिशी वारिदो व्यवस्वान वारिद माने सूर्य भी नहीं बाल माने बादल बादल भी बेवस्व माने सूर्य हो जाता है वारी माने जल उसको जो दान करे उसका नाम वादित माने बादल वादित कहें जलद कहें कहें द बारी में जे दाल लगा दो तो अर्थ हो जाएगा बादल धी लगा दो तो अर्थ हो जाएगा समुद्र वारीधी जलधी नीरधि धी।, धी लगा दो तो अर्थ हो जाएगा समुद्र और जाल लगा दो उसका तो अर्थ हो जाएगा कबल वारेज जलज नीरज तो उसका अर्थ हो जाता है कमल तो वारिदा दाह बादल भी विवस्वांग बादल भी सूर्य के समान बन जाता है जो पूर्वक श्री श्याम सुंदर के पास में अभिसार करने के लिए उद्यत हो रही हैं रब साथ अभिसर तुम उद्यता नाम ऐसी नाम अंरागवती गोपियों के लिए अरी सके बाद दोन सूर्य ही विवस्वान नहीं वेग ही विवस्वान बन जाता है बादल ही विवस्वान सूर्य बन जाता है रजनी दिवसा रात्रि भी उनके लिए दिन बन जाती रजनी दिवसा रात्रि उनको रोक नहीं सकती है रात्रि भी उनके लिए दिन बन जाएगी और अंधकारम अर्चि, जो अंधकार है वही उनके लिए दिए की लौ बन जाएगा अर्चि माने दीप शिखा, अंधकार भी उनके लिए अर्चि बन जाता है और विपुल बेशम जो बन है वही उनके लिए घर बन जाएगा विपिनम बेटे और बीमार्ग है वो मार्ग और जो उल्टी सीधी पगडंडी है वही उनके लिए मार्ग बन जाएगी तो कृष्ण प्रेम में अवसार करने वालों को कष्टकर वस्तुएं कभी कष्ट लगती ही नहीं है वे सभी कष्टकर वस्तुओं को अनुकूल करते ही मानते हैं और उनमें भी परम परम सुख के साथ रहते हैं तो रम अभिसार तो अभिसार कृष्ण मिलन के के में करने लिए जो माने अनुराग उद्यत हो रही है उसके लिए वालेद माने मेघ ही सूर्य बन जाते हैं दिवसवा रात्रि ही रजनी ही दिवसाह दिन के सम्मान सुख मार्ग को दिखाने वाली बन जाती है और अंधकारम अंकार अंधकार ही उनके लिए दीपकी लौ बन जाता है जो जंगल है वही उनके लिए घर बन जाता है और बीमार पिमार्ग मार्ग जो कुमार है वही उनके लिए मार्ग बन जाता है प्रेम वस्तु है जो कि अंकुल को प्रित्पूर और प्रतिकूल को अंकुल बना देती है घर की सारी सुविधाएं इन गोपियों के लिए हो जाती है प्रकाश है यह प्रकट हो रहा है अंधकार ही अविसार के समय मामलो प्रकाश और अभिशेपल का शिव का पति, पूल का शैले सौहृद लतका किसलय कुतका तो प्रेमियों के लिए जो प्रेम रूपी लता है प्रेम रूपी लता, प्रिय लिए लता, प्रेम रूपी जो लता है वह प्रेम रूपी लता अद्भुत होती है जहां पर तमसे प्रदीपक का लिखा घोर अंधकार है अविष्कार करने के लिए नायिका निकल रही है घोर अंधकार है वह अमावस्या की रात्रि में प्रिय के पास में गमन कर रही है रास में गमन कर रही है और उस समय तमसी अंधकार जो है उसमें प्रदीप कलिका जो कली है वह कली ही उसके लिए प्रदीप बन जाए रात्रि में खिली हुई बंद जो कलिया है वो कलिया ही उसके लिए प्रदीप बन जाती है शिव का पति, जो प्रेम रूपी लता है वही अंधकार में स्वयं ही प्रदीप बन जाएगी प्रेम लता ही प्रदीप बन जाएगी फिर, फिर प्रेम लता ही शिव का पति। मार्ग में उस प्रेषी के लिए प्रेमिका के लिए शिव का माने पालकी बन जाएगी और सहुत लटका ही शैने तुल का शयन में मोटा गद्दा बन जाएगी तो प्रेम वस्तु है प्रेम ही गद्दा बन जाएगा प्रेम ही पालकी बन जाएगी और प्रेम ही मार्ग में दिखाने के लिए दीप शिखा बन जाएगी तो अंधकार में प्रेम ही प्रदीप कल माने दिए कि लोभनी प्रेम ही पथी शिव का मार्ग में पालकी बना शैर सोते समय प्रेम ही उसके लिए तुल का बन जाएगी जीनो सौ ला इस प्रकार युवक जनों के लिए जो स्नेह रूपी लता है वो लता ही सब कुछ बन जाती है किसल कुटका आतपे वह गर्मी में फूलों की किसल माने फूलों की पत्तियों की वह सुंदर शैया बन जाए प्रेम ही आतप में सुंदर शैया बन जाता है तो किसलय कुटका आतपे भवन आतप में गर्मी में किसल कुटका वह फूलों की गद्दी बन करके विराजमान हो जाती है तो ये सौ की लता ऐसी अद्भुत है जो कि प्रेम में भी जो के के लिए, प्रेमी के लिए प्रेमी जनों अंधकार में दीपक की लौ, मार्ग में पालकी और शैन के समय तूल का गद्दी और आकत्मन धूप में सुंदर कोमल भीगे हुए पुष्पों की शैया बन करके विराजमान हो जाती है इस प्रकार जहा ही प्रकाश बन जाता है इसी तरह से ये जो श्लोक है श्री ग्रंथकार कह रहे हैं कि ये श्लोक लौकिक प्रीति का कोई श्लोक था पर उसको हमने यहां भक्ति में समर्पित कर दिया कभी है कि वे के को के श्लोकों कहीं प्रेम साथ में जोड़ देते हैं श्रीमद महाप्रभु रथ यात्रा प्रसंग में लौकिक प्रीति के श्लोक को और श्री प्रिया लाल के संवाद किशोर सखियों के साथ में जो संवाद है उसके साथ में जोड़ देते हैं रहा मालती रेवा तले, अब ये था काम्य प्रकाश में किसी लौकिक प्रेमिका का बचन महाप्रभु उसको राधाराणी के वचन के रूप में उसको प्रस्तुत कर और उसी भाव से गाय करें बाबा रूप रूपी पहचान गए रूप जी ने फिर श्लोक के अर्थ को से जो महापुर के हृदय का भाव है उसको प्रकट किया के प्रिय सोय कृष्ण सखी कुरुक्षेत्र मिलता तथा साराधा तदित मुग संगम सुखम तथा खेलन मधुर मुन्नी पंचम जुषे मनो में तो जो हृदय का भाव था उस भाव को रूप रूपी ने प्रकट कर दिया तो कई बार कवियों का एक स्वभाव होता है कि वे अपने हृदय की दृष्टि से ही लौकिक काव्य को भी परमार्थ के साथ में जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कोई आप बात कह रहे हैं ये किसी प्रेमी के विषय में कही गई लौकिक प्रेम की एक उक्ति थी परंतु इसको दिव्य प्रेम के साथ में कहीं जोड़ दिया गया और उसका उदात्तीकरण अपूर्ण रूप से कर दिया गया है आज भी ऐसा ही एक श्लोक है संगमय कृतवा ममई वांगम अलक्षतम आतंक शांति मातम मम मित्र तमम तमा श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कोई प्रेमी यो है वो प्रेमी अर्थात श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि आहा ये अंधकार मेरा सबसे बड़ा मित्र है अंधकार को कोई मित्र कहता नहीं है प्रयोग कर रहे हैं कि मम मित्र तमम तम, तम है तम का प्रयोग कि मम यह अंधकार मेरा सबसे बड़ा मित्र है क्योंकि इसने क्या मित्रता की तो उत्तर है संगमय प्रिया ये प्रिया काम मेरे साथ में संगम कराता है जैसे प्रिय सखा मेरा संगम कराते हैं इसी प्रकार अंधकार भी प्रिया के साथ मेरा संगम कराता है और कृत् मम अंगम अलक्षित ये अंधकार दूसरा एक हित का काम करता है कि मेरे अंग को अलक्षित कर देता है मैं भी साम और यह अंधकार भी काला तो काले रंग में मैं छिप जाता हूँ इसलिए मेरे को बनाता है और बना छिपा करके जैसे मैं करके प्रिया के पास में अवसार करता हूं ऐसे ये अंधकार भी मेरे अंग को छिपाते हुए प्रिया के साथ मुझे मिलवा देता है और तीसरा काम क्या करता है मित्र जो मित्र का काम है वही अंधकार का काम है कि आतंक आतंवाना। आतंक शांतिम आने वाले जितने भी हैं उन आतंकों की शांति हो जाती है अन्यथा यह संसार प्रेम का विरोधी है और प्रेम का विरोधी होकर के जो उत्साह फैलाने वाला निंदा फैलाने वाला काना फूसी करने वाला जो संसार है उसकी उत्साह के आतंक को उत्साह कहते हैं कानापुसी। उस के को अंधकार शांत कर देता है, दिखता ही नहीं नहीं इससे होती है। कहीं संसार में कानापुसी नहीं होती है तो आतंक शांतिम आतंकवान आतंक जो है भय उसकी शांति भी ये करने वाला है इसलिए मम मित्र तमम तमह यह अंधकार मेरा सबसे बड़ा तो अंधकार ही जहां प्रकाश होता है दोबारा ये मेरा सबसे बड़ा मित्र है क्योंकि ये तीन काम करता है पहला काम तो ये करता है कि संगमये प्रिया, प्रिया का मेरे साथ में संगम कराता है फिर दूसरा काम ये करता है हैंगम अलक्षित हो मेरे अंग को भी छिपा देता है अर्थात मैं प्रिया के पास में जिससे मैं अभिचार करता हूं तो कोई मुझे देख नहीं पाता है और उस समय कोई कुत्सा नहीं बन पाती है और की शांति की शांति भी करा देता है इसलिए यह अंधकार मेरा मित्र है तो इस प्रेम पतन की एक विशेषता है कि जगत में तमोगुण की रजोगुण की निंदा की जाए परंतु तमोगुण की प्रशंसा हो रही जगह तमोगुण की प्रशंसा तो अवसाद में तमोगुण गुण जितना हित का काम करता है मित्रता का काम करता है कितना प्रकाश मित्रता का काम नहीं करता है तो मित्र तमा ये अंधकार मेरा केवल तो तो अंधे मित्राणी है वो तमस्त मित्र तमम कि मित्री क्या कह रहे हैं ये तो अंधे लोग तो मित्र ही है परंतु तो ये अंधकार मेरा अतिशय मित्र होकर के विराजमान और किसी बात को तो यहां विशेष रूप से ये कह रहे हैं कि यहां पर ये जो अंधकार है ये अंधकार अत्यंत अत्यंत प्रिय होकर के विराजमान इसी प्रसंग में कह रहे हैं कि एवं एवं अभिप्रेत प्राय श्री बल्लवाचार्य श्री भागवत श्री भागवतल प्रेम तामस प्रकरण प्रकरण श्री बल्लवाचार्य ने जहा श्रीमद भागवत की टीकाएं की उन टीकाओं में दशम स्कंध को उन्होंने राजस और सात्विक इन तीन प्रकरणों में बात नब्बे अध्यायों का उन्होंने जो विभाजन किया नब्बे में से श्री बन्धवाचार्य तीन अध्यायों को तो ये कहते हैं कि आधुनिक तो बाकी के सतासी जो अध्याय हैं नब्बे में से तीन अध्याय उनकी टीका खुद ने भी की है ऐसा नहीं उन्हें तो तो खुद ने नहीं किया है माने लीलाय की, की स्तुति ये तीन अध्यायों की टीका जी ने भी में है नहीं, नहीं उसमें एक टिप्पणी दे दी है जरासी कि ये तीन अध्याय आधुनिक है अर्थात इन तीन अध्यायों को उन्होंने कहीं प्रक्षिप्त मान दिया श्री जिबो स्वामी जी ने इसका बड़ा विवाद किया कि नहीं नहीं इसमें हम कहीं कोई असंगति नहीं देख रहे हैं केवल उन्होंने ये विचार करके कि कुछ भाषा अलग है इन तीन की इस आधार पर उन्होंने कह दिया कि पहली जो भाषा है उससे एकदम मिलती नहीं है इसलिए तीन अध्याय कहीं आ, असंगत है पंत श्री जी गोस्वामी जी ने इस बात का समाधान किया तो नहीं, नहीं बल्लवाचार्य चरण ने भी इन तीनों अध्यायों की टीका की है ऐसा नहीं है टीका नहीं की है परंत उनको जीरो करके उनकी टीका की थी। अध्याय जो है उनको जीरो कर दिया उनकी गिनती नहीं की है और सतासी अध्यायी माने हैं और उस आधार पर बल्लवाचार्य कहीं एक पुरानी जो आ, श्लोक है उस श्लोक को कहीं प्रस्तुत करते हैं कि चतुर्भिष्य चत्र विश्य, चत्र विश्य, चत्र विश्य। ये कह कर के जो विराजते so, कहीं उधर नहीं कर <laughs> तो चतुर्ष चतुर्विश्यू सौ पंचायत इसमें श्री बल्लाचार्य ने सतासी अध्यायों की दस में नब्बे की जगह सतासी अध्यायों की और इन अध्यायों को श्री बल्लाचार्य ने प्रमाण प्रमेद साधन और फल इन चार प्रकरणों में बात उनका जो विवरण है वो विवरण है प्रमाण मैंने चार चार भागों में इनको बाटा है सात्विक राजस तामस पहले श्रीमद भागवत के तीन प्रकरण किए तामस राजस सात्विक ये तीन प्रकरण किए और फिर इन तीनों के चार चार भाग किए प्रमाण प्रमेय साधन और फल तो तामस के अंतर्गत फल प्रकरण वो राजपंचायध्यायस फल प्रकरण राजपंचाय ऐसे ही प्राह प्रकरण है उनको तामस प्रमाण प्रमेय प्रकरण फिर फल प्रकरण इस तरह से उन्होंने व्याख्या की अब बल्हाचार्य जी की भाषा को देख करके किसी को भ्रम हो जाता है ये कहां से तामस तमिस कृष्ण कथा में कहा से तामस आ जाएगा राजस कहां ता से तो आ जाएगा तामस कहां से आ जाएगा सात्विक कहाँ से आ जाएगा कृष्ण कथा तो सब गुणातीत है और ये गुणों का तो बल्हाचार्य जी की एक विशेषता रही है कि वे वेदांत में सांख्यिकी भाषा का प्रयोग कर देती तो उनकी विशेषता है। श्री जीप गोस्वामी जी की, की एक विशेषता है कि वे काफी रूप गोस्वास्त्रन करेंगे तो रस में रसास्त्र की एक विशेषता रही है कि वे रसशास्त्र में भी सांग की पदावल का प्रयोग करेंगे इसलिए कभी कभी भ्रम हो जाता है कथ्य में जो श्री बद्राचार्य जी कह रहे हैं वो ही श्री जीप गोस्वामी जी कह रहे हैं उसमें कोई अंतर नहीं है परंतु टर्मोलॉजी में अंतर फिर तर्नोलॉजी प्रयोग करेंगे सांखी जबकि जीव गोस्वामी जी जहां तर्नोलॉजी प्रयोग करेंगे प्रयोग करेंगे वे तर्नोलॉजी प्रयोग करेंगे पारिभाषिक्षता में प्रयोग करेंगे काव्यशास्त्र काव्य में का्यशास्त्र की रस्म शास्त्र की कहीं न्याय आएगा तो फिर न्याय शास्त्र वेदांत आए ना तो वेदांत जो जैसा प्रकरण है उसमें वैसी भाषा का प्रयोग करते हैं परंतु श्री भद्वाचार्य जी जहाँ पर रस की इतनी अधिकता में डूबे हुए हैं कि उस डूबे हुए होकर के वे ब्रज गोपकारों का ब्रजवासियों का जो प्रेम है उसको तामस प्रकरण के रूप में ब्रज लीला को तामस जो मथुरा लीला है उसको राजस और जो द्वार का लीला है उसको साफ इस तो है वो सांख्य की है तो उसका प्रयोग करते हैं में उसी का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं नामश्रीठ अः रसको जी के एवं अभिप्रेतियों क्योंकि प्रेम पतनम में प्रेम नगर में तब ही प्रकाशक हो जाता है इसलिए ब्रिज लीला को श्री बल्लवाचार्य ने तामस प्रकरण कहा क्यों कहा? इसका एक समाधान आचार्यों की जो वाणी है उसका एक समाधान कह रहे हैं कि एवं श्रीमत श्रीमत चरण श्रीमद भागवतिया भागवत में ब्रजचंद प्रेम प्रकरणचरों का जो प्रेम प्रकरण है ब्रिजवासियों के जो लीला है उस वृक्ष की लीला को तामस प्रकरण के रूप में सात सात श्लोकों के अध्यायों के चार चार भाग उन्होंने किए और उनमें पहले चार भाग जैसे जन्म प्रकरण जो है उस जन्म प्रकरण के भाग को उन्होंने कहीं प्रमाण प्रकरण भी है उसमें की की कृष्ण का कैसे हुआ सारे देवता स्थिति स्थिति कर कर रहे रहे हैं हैं देव भी में तो ये प्रमाण प्रकरण हो प्रमेय प्रमे प्रकरण के रूप में फिर आगे के सात अध्याय कहीं श्रीवृष्ट की लीला कृष्ण बालक है परंतु तो ईश्वर होकर के विराजमान है।, है कैसे में, कैसे कृष्ण के सर्वात्म समर्पण है इन्हें बात और फल प्रकरण में श्री राष्ट्रीय सात सौ अट्ठाईस अट्ठाईस और उसमें तीन अध्याय फल प्रकरण है उस फल प्रकरण के रूप में आगे जाकर के लिए किया तो हमने इन प्रकरणों को यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है ये जो है वो पर विराजमान हैं इस प्रकार प्रियाम श्री कृष्ण ही रहे हैं सबसे ज्यादा मित्र होकर के विराजमान अब आगे कह रहे हैं एवं रसिक रस एक हमने कई बार आर्ष के जो उदाहरण है शास्त्र के उदाहरण उनको न लेकर के कभी कभी महानुभावे और वाँ वाँ लेते ताँगी ताँगी के हुए कभी-कभी महानुभावी लौकिक उदाहरणों को भी कर दिया है इसलिए इन उदाहरणों के द्वारा रसद जना आनंदेह मेरी जो दृष्टि रही है वो लौकिक का भी प्रस्तुत करना लौकिका को भी संदर्भ में करना केवल दृष्टि रही है कि श्लोक कहीं जनरल लौकिक प्रेम के विषय में कही गई थी एक सूक्ति के श्लोक थे और परन्तु असन्म प्रिया ये लौकिक प्रेम में कहे गए श्लोक थे उनको भी यहाँ पर दिव्य प्रेम के वर्णन में प्रेम की महिमा के वर्णन में उनका प्रयोग कर दिया गया अब सोलह माहषता बताएंगे बिहारी लाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल श्री राह रम हरि गोविंद जय राह रम हरिता